विक्रांत के इतना कहते ही वहां पर मौजूद भीड़ उसकी तरफ और अधिक हैरानी से देखने लगी विक्रांत की प्रतिभा देखकर अब तक सभी दंग हो चुके थे खुद नैना को भी नहीं समझ आ रहा था कि विक्रांत अब क्या करने वाला है और इतने कम समय में उसने ऐसा क्या ऑब्जर्व कर लिया है कि अब वो तुरंत ही गाय को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को भी ढूंढने की बात कर रहा है ओ सच में तजेंदर ठाकुर ने अपनी पत्नी की तरफ थोड़ी सहमी हुई नजरों से देखते हुए कहा अब उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो चुका था हाँ बेटा सब से ठीक रहेगा फटाफट तुम पता लगा लो के कहा है फिर सब पता चल जाएगा कि को किसने मारा है विक्रांत ने, फट ने ताली पीटते हुए कहा उसके इतना कहते ही नैना विक्रांत का इशारा समझ गई और उसने तुरंत ही लैंड रोवर का पीछे की सीट वाला डोर ओपन कर दिया दरवाजा खुलते ही उसमें से विक्रांत का शेरलॉक होम्स अपनी दुम हिलाता हुआ बाहर आ गया वो विक्रांत के करीब इसके अलावा बहुत से नेशनल अवार्ड भी जीत चुका है अभी थोड़ी ही देर में यह पता लगा लेगा की गाय को मारने के बाद हथियार कहाँ छुपाया गया है विक्रांत ने अपने शेरलोक होम्स की वीरता बताते हुए इसका परिचय गाँव वालों से करवाया इसके बाद उसने शेरलॉक होम्स की तरफ देखते हुए कहा आजा बेटा ये देख रहे हो ना इस गाय को किसी ने मार दिया है अब फटाफट वो हथियार ढूंढ निकालो जिससे इस बेचारी गाय को मारा गया है विक्रांत को कुत्ते से बात करते देख सभी हैरान रह गए हालांकि नैना के लिए ये सब कोई नई बात नहीं है वो विक्रांत के साथ ही उसके इस कुत्ते को भी भली भांति जानती थी वो जानती थी कि विक्रांत की ही तरह इस कुत्ते का भी दिमाग फिरा हुआ है विक्रांत के कहने के बाद भी उसका कुत्ता अभी भी दुम हिलाता हुआ उसके आगे पीछे घूम रहा था फिर विक्रांत ने सामने तेजिंदर ठाकुर के घर की तरफ इशारा करते हुए पीछे -पीछे विक्रांत भी चलने लगा और फिर सारे गाँव वाले भी कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे शरलोक ठीक तेजिंदर के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया और वहां दुम हिलाते हुए गोल गोल घूमते हुए भौ भों करने लगा देखा आप लोगों ने विक्रांत ने कहा इसके साथ ही वो शैलक होम्स को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा देखा आपने कैसे ये काम करता है इसके बाद विक्रांत तेजिंदर की तरफ इशारा करते हुए जोर से हंसते हुए बोल पड़ा <laughs> ना देखा अब क्या कहना है तुम्हें तुमने खुद गाय को मारकर हथियार अपने घर में छुपा दिया और आरोप मेरे घर वालों पर लगा रहे हो हाँ एक बार फिर से सभी गाँव वाले शॉक्ड रह गए लेकिन तेजिंदर और उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे ये लोग अब हैरानी भरे नजरों से एक दूसरे को देखने लग गए थे नहीं ये नहीं हो सकता ये भला कैसे हो सकता है ये संभव ही नहीं है हाँ ये भला कैसे हो सकता ये संभव है ये है। तेजिंदर की पत्नी ने भी उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा अचानक से विक्रांत तेजेंद्र के ऊपर बहुत जोर से चिल्ला पड़ा उसने इतनी तेज आवाज में चिल्लाया कि तेजिंदर घबरा पीछे हो गया सच्चाई तुम्हारे सामने आई फिर भी तुम इसे मान नहीं रहे मेरे माँ बाप को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम क्या सोचते हो सच छुप जाएगा अब रुको मैं तुम्हें तो और सबूत दिखाता हूँ इतना कहकर विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाल लिया और फिर तुरंत ही उसमें इसने एक मिनट बाद अलार्म सेट कर दिया उसके बाद सभी गाँव वालों को फोन दिखाते हुए बोल पड़ा ये फोन देख रहे हो ना आप लोग ये मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से मिला है ये कोई मामूली फोन नहीं है बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला फोन है इस फोन से मैं कहीं पर भी खून होने पर उसके बारे में पता लगा सकता हूँ मतलब की अब भले ही गाय को रस्सी से बिना बांधे मारा गया है लेकिन फिर भी उसको काटते समय खून तो बहा ही होगा और जाहिर है कि जिस किसी ने इस गाये को काटा होगा, उसके कपड़ों या जूतों में खून के निशान जरूर लगे होंगे अब मैं इस डिटेक्टर की मदद से पता लगा लूंगा कि वो खून किसके कपड़ों में लगा है फिर चाहे उसने कपड़े धो भी दिए होंगे तो भी ये टूल उसमें लगे खून के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दे देगा दे बहुत कमाल की डिवाइस है ये इतना कहते हुए विक्रांत ने तेजेंद्र के पेट में जोरदार की उसके फोन में बीप की आवाज सुनाई पड़ी हा हा हा। देखा आप लोगों ने विक्रांत ने जोर से हंसते हुए कहा नहीं ये नहीं हो सकता तेज इंदर ने घबराते हुए कहा अब अब क्या रहेगा छुपाने को सब कुछ तो सामने है अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा खुद ही अपनी गाय को मार डाला और अब मेरे घर वालों को फंसाने की साजिश कर रहे छी शर्म भी नहीं आती तुम्हें इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए भला ऐसा भी कोई करता है विक्रांत के पिता ने बीच में बोलते हुए कहा छी छी छी अपनी गाय को मार डाला है भगवान गांव वालों को भी अब तक विक्रांत के दिए हुए सबूत पर यकीन हो गया था और सब ने मानना शुरू कर दिया था की तेजिंदर जान विक्रांत और उसके घर वालों को फंसाने की कोशिश कर रहा है नई नई नहीं तो तुम लोग इसकी बात पर यकीन मत करो ये नहीं हो सकता है ये झूठ बोल रहा है मैंने मैंने तो कपड़े बदल दिए थे तुम्हे भला कैसे पता लग सकता है डर और हड़बड़ाहट में तेजिंदर के मुंह से निकल पड़ा और मैंने गाय को मारने के बाद चापड़ को घर में नहीं रखा था बल्कि अचानक से तेजिंदर को एहसास हुआ की हड़बड़ाहट में उसने अपना ही राज खोलना शुरू कर दिया था लेकिन किसी तरह से उसने खुद पर कंट्रोल किया हो वो चूक गया लेकिन आगे का काम उसकी पत्नी ने बिगाड़ दिया वो भी तेजिंदर की तरह हड़बड़ा गई थी और विक्रांत को गलत साबित करने के लिए बोलने लग गई ये बहुत जानवर काट चुके हैं तो भला गाय काटने में ऐसी चूक कैसे कर सकते हैं? सब झूठ बोल रहा है गाँव वाले सन्न रहे तेजिंदरों और उसके घर वालों का झूठ सबके सामने आ चुका था उन्होंने खुद अपने मुंह से ही गाय को मारने का इल्जाम कबूल कर लिया था कुछ गाँव वाले तो तेजिंदर और उसकी पत्नी की मूर्खता पर जोर से हंसने भी लग थे बस करो तेजिंदर काका बहुत हो गया विक्रांत ने कहा अब सच सबके सामने आ चुका है तुमने ही अपनी बीमार गाय को मार डाला ताकि तुम हमारे घर वालों से हर जाना ले सको पहले से ही तुम्हारी दुश्मनी हमारे घर से थी और तुम उसका फायदा उठाने की सोच रहे थे भों भों भों अभी भी विक्रांत का शेलोक होम्स अपनी दुम हिलाते हुए भोंके जा रहा था दरअसल तेजेंद्र के घर के बाहर टॉयलेट बना हुआ था और विक्रांत का शेलोक होम्स टॉयलेट ढूंढने में माहिर था इसीलिए विक्रांत ने जान बुझ होम्स को यहाँ पर गाड़ी से उतार ले आया था दरअसल जब विक्रांत अपने खेत में था तभी उसने तेजिंदर के घर के बाहर बने टॉयलेट को देख लिया था ऐसे में तेजिंदर को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने जानबूझकर बुझ होम्स को अपने पास बुलाया था और फिर विक्रांत ने तेजिंदर के घर के बाहर बने टॉयलेट की तरफ इशारा करके शेलो कॉम्स को वहाँ पर भेज दिया और फिर खुद उसके पीछे पीछे पहुँच अपनी कहानी बना डाली उसके बाद जब ब्लड डिटेक्ट करने की कहानी उसने बनाई तब भी विक्रांत ने गाँव वालों को बेवकूफी बनाया था उसने अपने फोन में अलार्म लगाकर जानबूझकर बुझ तेजिंदर के शरीर की तरफ जाकर इसे बजा दिया था दरअसल ये सब विक्रांत ने इसलिए किया था ताकि तेजिंदर नर्वस हो उठे और खुद ही सारी कहानी उगल दे आखिर में विक्रांत का प्लान सफल भी रहा तेजिंदर ने खुद ही सारी बात उगल दिया और अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी अच्छा अब मैं समझी विक्रांत की माँ आगे आकर तेजिंदर को फटकारते हुए कहा पिछले साल तुम किसी को लेकर हमारा घर और जमीन खरीदने के लिए आए हुए थे हमने बेचने ऐसी मना कर दिया था फिर भी तुम हमारे पीछे लगे हुए थे अंत में जब हम नहीं माने तो हमसे दुश्मनी निकालने लग गया पहले हमारे घर के ठीक बगल में मुर्गी का दड़बा बना दिया ताकि हम लोग घर छोड़कर हट जाएं। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो अब गाय की हत्या का इल्जाम लगा रहे छी शर्म भी नहीं आती तुम्हें इंसान हो तुम मासूम गाय को मार डाला मैं तेजिंदर और उसकी पत्नी शर्म के मारे अपना सिर झुकाए खड़े रहे माँ छोड़ो जाने दो ये इंसान है या नहीं ये तो यही जाने लेकिन भोले भाले लोगों पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें परेशान करने वालों को मैं कभी नहीं माफ कर सकता इतना कहते हुए विक्रांत ने हथकड़ी निकाली और तेजिंदर के हाथों में डालते हुए बोल पड़ा चलो काका अब जो कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहना